भले ही सिर काटने वाले केस की दूसरी विक्टिम मुंबई की रहने वाली थी लेकिन उसका विक्रांत से कोई कनेक्शन नहीं था उसकी पहचान हो चुकी थी उसका नाम एलिना था एलिना मुंबई की रहने वाली थी जब वो गायब हुई थी तब उसकी उम्र तकरीबन 38 साल थी उसकी शादी नहीं हुई थी और पेरेंट्स भी नहीं थे उसके ज्यादा दोस्त यार भी नहीं थे इसलिए जब वो गायब हुई तब किसी ने उसके गायब होने की एफ भी नहीं करवाई थी इस वजह से उसके गायब होने के बाद भी बहुत दिन तक पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं पता चल सका था बस इसी वजह से उसकी मौत के बाद भी किसी ने भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की हालांकि अब लखनऊ पुलिस ने अलिना के बारे में गहन जांच शुरू कर दी थी लखनऊ पुलिस की एक टीम मुंबई भी पहुंची हुई है और टीम ने ये पता लगाया कि अलिना को 80 के दशक में एक दो बार दो साल के लिए जेल में भी डाला गया था यह पक्का ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है किसी ने बीच में ही कहा? दरअसल विक्रांत और उसकी टीम को यही शक हो रहा था कि शायद सिर काटने वाले ये मर्डर केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला है सिर्फ विक्रांत और उसकी टीम ही नहीं बल्कि डीसीपी को भी पहले शक हो चुका था उन्होंने तो अपनी पीली डायरी में साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया था साल दो में जब वो इस केस पर काम कर रहे थे तब उन्होंने इस बारे में अपनी पीली डायरी में लिखा था हालांकि निर्मला सेंगर का मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नहीं था क्योंकि तो उसने रोही की किडनेपिंग ट्रैफिकिंग के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल मोटिव के लिए की थी ऐसे में इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं कहा जा सकता है ऐसे में पहले जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब बाद में पुलिस ने इस संदेह को छोड़ दिया था इस केस की चौथी विक्टिम का नाम श्रद्धा सच था और वो एक बैंक में अकाउंटेंट के पद पर काम करती थी वो काफी अच्छी फैमिली से थी और लोकल एरिया में लोग उसे खूब अच्छे से जानते थे उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं था इसके बाद केस के पांचवें विक्टिम का नाम था मीना मीना एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और उसका पति बिजनेसमैन था ऐसे में उसका भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कहीं कोई कनेक्शन नहीं था ऐसे में अगर एक बार के लिए ये मान भी लें कि एलिना का ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई कनेक्शन और आमतौर पर वो इस वजह से जेल भी जा चुकी है तो भी इससे ये प्रूफ नहीं होता कि सिर काटने वाला मर्डर केस वाकूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है और दूसरी बात अगर वाकई में एलिना ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कनेक्टेड भी है तो भी उसका मीरा ठाकुर से क्या कनेक्शन था एलिना मुंबई से थी और मीरा ठाकुर कभी लखनऊ से बाहर गई ही नहीं तो फिर भला उसका इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है कुल मिलाकर पुलिस को भले ही इस केस के सारे विक्टिम की आइडेंटिटी मिल गई थी लेकिन फिर भी अभी इससे केस के इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद नहीं मिलने वाली थी ओ oh गॉड हर्ष ने मैप में देखते हुए कहा एलिना की डेड बॉडी मिली थी देहरादून और सहारनपुर रोड के बीच एक जंगल में और एलिना रहने वाली है मुंबई की मुंबई से यहाँ की दूरी लगभग एक हजार किलोमीटर है ये बड़े आश्चर्य की बात है और देखो इसी वजह से एलिना की डेड बॉडी सबसे बुरी कंडीशन में मिली है अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा का इसे मुंबई में ही मार दिया था और फिर वहाँ से उठाकर इतनी दूर देहरादून के पास ले जाकर इसकी बॉडी को फेंका था सही बात यह सुनकर इंस्पेक्टर पांडे ने भी भारी सांस छोड़ते हुए कहा और फिर उन्होंने विक्रांत से कहा सर मैंने इतने दिन पुलिस में काम किया है काफी मर्डर केसेस भी सॉल्व किए हैं। तो मैं कुछ अपने विचार आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था अरे अरे, अरे प्लीज स्वागत है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा विक्रांत जब से इंस्पेक्टर पांडे ऐसी मिला है तब से उनके व्यक्तित्व ऐसी काफी प्रभावित था इंस्पेक्टर पांडे बहुत ही आइडियल पुलिस ऑफिसर थे अपने काम और ड्यूटी के प्रति ईमानदार होने के साथ ही वो दूसरों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते थे एक पब्लिक सर्वेंट में अंदर जो कुछ क्वालिटी होनी चाहिए वो सब इंस्पेक्टर पांडे के अंदर थी इस वजह से विक्रांत उन्हें बहुत पसंद करता था मुझे एक प्रॉब्लम समझ आ रही है इंस्पेक्टर पांडे ने कहा इस केस में सबसे बड़ी बात है की कतिल डेडबॉडी को लेकर बहुत दूर तक जा रहा था जैसे उसने अलिना को मारने के बाद उसे मुंबई से लाकर देहरादून में फेंका था अब यहां ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था वो चाहता तो उसे मुंबई में ही फेंक सकता था लेकिन पुलिस के प्रोस्पेक्टिव से ये ज्यादा सोचने वाली बात है कि वो इतनी दूर तक डेड बॉडी लेकर आया कैसे वाकई में इंस्पेक्टर पांडे का सोचना सही था इंस्पेक्टर पांडे ने आगे बताया कि मुझे जो लग रहा है कि वो इस वजह से इतनी दूर डेडबॉडी ले जाकर फेंक रहा था ताकि पुलिस डेडबॉडी को पहचान ना पाए जाहिर अनजान जगह पर मिलने वाली डेडबॉडी की पहचान करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल काम है और दूसरी चीज ये भी थी कि डेडबॉडी को इतनी दूर लाने में उसे कुछ वक्त भी लग रहा होगा जिससे डेडबॉडी की कंडीशन भी थोड़ी खराब हो गई थी और इसके पीछे भी कतल का यही मकसद था कि पुलिस डेडबॉडी को जल्दी पहचान ना सके फिर उसके आगे इंस्पेक्टर पांडे ने कहा उस वक्त जब यह केस हुआ था तब पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन का इतना एडवांस मेथड भी नहीं था अगर आज के समय में ये केस हुआ होता तो फिर बड़ी आसानी से विक्टिम की पहचान हो जाती लेकिन उस समय ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही सीसीटीवी कैमरे वगैरह इतने एडवांस थे कि पुलिस को सबूत मिल पाया और किसी भी क्राइम केस को सोल्व करने का सबसे अच्छा टाइम होता है क्राइम होने के तुरंत बाद का टाइम और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे केस को सोल्व करना मुश्किल होता जाता है और पुलिस के इस वीक प्वाइंट का फायदा कतिल ने भी उठाया इंस्पेक्टर पांडे ने अपना सिर हिलाते हुए आगे बताया कािल हर विक्टिम को मारने के बाद डेड बॉडी को हजारों किलोमीटर दूर ले जाकर फेंकता था इसी चीज ने इस केस को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया प्लस कतिल ने विक्ट को मारने के बाद उसके सिर और हाथ तक को काट कर अलग कर दिया इस वजह ऐसी पुलिस को विक्टिम की पहचान करने में और ज्यादा परेशानी हुई फिर उन्होंने आगे कहा चूंकि विक्टिम की आइडेंटिटी कन्फर्म नहीं हो सकी इस वजह ऐसी पुलिस को केस ऐसी रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करने में भी दिक्कत हुई और सबसे बड़ी बात का ये सब कंडीशन प्रॉपर प्लानिंग के तहत तैयार किया था ये सब देखते हुए मुझे लगता है की कािल को पुलिस के काम करने के तरीके का अच्छे से पता था और हो सकता है की कतिल पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी हो हाँ हाँ सही बात विक्रांत ने अपना सिर सहमति में कहा दरअसल विक्रांत ने बहुत पहले ही इसके बारे में सोच रखा था वाकई में उसे शुरू से ही यही लग रहा था की कतिल पुलिस के इंटरनल स्टाफ का आदमी है जो की पुलिस के काम काज के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ था